अठारहवाँ प्रकरण बोध शतक बोध के उदय होते ही शांति प्राप्त हो जाएगी यह अठारहवाँ प्रकरण अष्टावक्र जी द्वारा राजा जनक को दिए गए आत्मविषय ज्ञान का अंतिम प्रकरण है इसके बाद के जो शेष उन्नीस एवं बीस दो प्रकरण हैं, उनमें जनक ने अपनी अनुभूति एवं कृतज्ञता व्यक्त की है एक अर्थ में यह प्रकरण गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया दीक्षांत व्याख्यान है विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर को लौटने को होते हैं व्यावहारिक जीवन से प्रवेश में प्रवेश करने को होते हैं तब उपाधि प्रदान करते समय उन्हें दीक्षांत उपदेश दिया जाता है यह उपदेश उनके जीवन यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पाथे होता है ठीक इसी प्रकरण दिक्षांत सूत्र अष्टावक्री ने राजा जनक को दिए हैं। इस प्रकरण में कुल सूत्र जो ज्ञान की पूर्णता के द्योतक है इसे आत्मज्ञान शतक या शांति शतक के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकरण का प्रथम सूत्र है अष्टावक्रवाच यशोधो द स्वप्रव भवती भ्रम तस्मय सुखक रूपाय नमः शांताय तेजसे जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तुरोहित हो जाती है उस एकमात्र आनंद स्वरूप और शांत तेजोमय को नमस्कार है इस प्रकरण के प्रारंभ से अष्टावक्र उस ब्रह्म आत्मा को प्रणाम करते हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सत्य है सृष्टि में इसे भिन्न कुछ भी नहीं है वह आत्मा आनंद स्वरूप है शांत और तेजोमय है जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार गायब हो जाता है वैसे ही आत्मज्ञान के होते ही यह भ्रांति मिट जाती है कि यह दृश्यमान संसार ही सत्य है इसके परे कुछ सत्य है ही नहीं अज्ञानी जिसे आत्मतत्व का ज्ञान नहीं हुआ है कि दृष्टि उसकी सोच ज्ञानी से अलग होता है वह तो केवल दृश्य जगत को विषय भोगों को ही सत्य समझता है उसकी दृष्टि केवल शरीर तक ही रहती है और उसको ही शाश्वत मान लेता है इसके आगे उसकी दृष्टि जाती ही नहीं वह सोचता है जो दिखाई देता वह सत्य कैसे हो सकता है परंतु वे यह भूल जाते हैं कि यह अदृश्य ही दृश्य का परम आधार है मूल स्रोत है जड़े दिखाई तो देती है केवल पेड़ दिखाई देता है पर पेड़ का आधार तो जड़े ही होती है उन्हीं के कारण उसका जीवन उसका अस्तित्व है जिस क्षण जड़े पेड़ को छोड़ देगी उसी क्षण वह धराशायी हो जाएगा क्योंकि जड़ों के बल पर ही वह खड़ा हुआ था ऐसे ही भवन का आधार उसकी उदृश्य नींव है जब तक नींव है तभी तक उन अट्टिकाओं उन प्रसादों का अस्तित्व है जैसे ही वे नींव से कटे वे भरा, भरा कर जमीन दोज, जमीन दोज को हो जाएंगे माला था भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है माला का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसका आधार वह धागा है जिसमें फूल या मोती पिरोए जाते हैं धागा टूटा कि फूल मोती बिखरे न तो नींव दिखाई देती है और न ही धागा पर यह सत्य है कि भवन का आधार नींव है और माला का आधार धागा है ठीक इसी प्रकार दृश्य शरीर एवं जगत का आधार आत्मा है ब्रह्म है यह बात आत्मज्ञानी के समझ में ठीक से आ जाती है अस्तित्व के इस आधार तत्व की महिमा महत्ता को अभिव्यक्त करते हुए अष्टावक्र जी इस आत्म ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हैं इस प्रकरण के शेष निन्यानवे सूत्रों में अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान को प्राप्त हुए ज्ञानी के लक्षणों उसके विचारों संसार के प्रति उसके दृष्टिकोण आदि का वर्णन किया है उन्होंने विविध कोणों से युक्तिपूर्ण तर्कों से आत्मज्ञानी के अंतः भावों, सोच एवं व्यवहार को अभिव्यक्ति दी है सभी सूत्रों को लेकर उनकी व्याख्या करने से इस पुस्तिका का कलेवर बढ़ जाएगा अतएव यहाँ कुछ एक सूत्रों को ही लिया जा रहा है इससे ही पाठकों को इस प्रकरण का सार तत्व आसानी से समझ में आ जाएगा इस प्रकरण के सोलहवें सूत्र में अष्टावक्र जी ज्ञानी के चिंतन की स्थिति को बताते हुए कहते हैं ये न दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेत चिंतित किम चिंतित निश्चिंतो द्वितीय न पश्यति जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे लेकिन जो निश्चित निश्चित होकर निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे इस सूत्र में अद्वैत भाव का बहुत सुंदर चित्रण है किसी भी प्रकरण के चिंतन के लिए दो का होना जरूरी है द्वैत एक चिंतन करने वाला तथा दूसरा जिसके बारे में चिंतन किया जाता है अज्ञानी स्वयं को ब्रह्म से अलग समझता है अतवा ब्रह्म के बारे में चिंतन करता है परंतु सच्चे ज्ञानी के लिए जीव और ब्रह्म का अंतर मिट जाता है उसे सर्वत्र केवल ब्रह्म ही दिखाई देता है उसे यह अनुभूति हो जाती है कि वह स्वयं भी ब्रह्म ही है अहम् ब्रह्मात्मी तो फिर वह चिंतन किसका करे ज्ञान की अनुभूति का इस चरम स्थिति में पहुंचना ही अद्वैत भाव है अठारहवें सूत्र का सार यह है कि बाहर से देखने पर ज्ञानी एवं अज्ञानी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही खाते पीते हैं सांसारिक कार्य करते हैं पर अंदर के धरातल में दोनों में सोच में फर्क होता है अज्ञानी के अंतर्मन में संसार बसता है ज्ञानी के अंतर्मन में ब्रह्म एक केवल सांसारिक चिंतन में डूबा रहता है दूसरा केवल ब्रह्म चिंतन में ऊपर से देखने पर दोनों में कोई भेद दिखाई नहीं देता है बदलाव बाहर नहीं बदलाव अंदर आता है आत्मज्ञान को प्राप्त होने के बाद कबीर कपड़ा बुनते रहे तिरुवल्लर साड़ियाँ बनाते रहे रेदास जूते सिलते रहे और सेन नाई कटिंग करते रहे इनके बाहरी कर्मों में कोई अंतर नहीं आया अंतर बोध के धरातल पर आता है इस प्रकरण का विश्वास सूत्र है प्रवृत्तौ व निवृत्तव नैव धीर्ज धीर से दुर्ग यदा यु कर्तुम आ जाती तत्वा तत तिषत धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुख सुखपूर्वक रहता है ज्ञानी पुरुष की कर्म के संबंध में किसी प्रकार की शर्त कोई आग्रह दुराग्रह नहीं रहता उसके सामने तो जब जो काम आ पड़ता है उसे वह अहंकार रहित अनासक्त एवं फलाकांक्षा रहित होकर करता है और तनाव रहित हो सुखपूर्वक रहता है कर्म हो जाने के बाद उसके बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं पालता बाईसवें सूत्र में यह देख संकेत दिया गया है कि आत्मज्ञानी प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को पाकर विषादग्रस्त नहीं होता है वह दोनों ही स्थितियों में सम और शांत बना रहता है आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी सहज स्वाभाविक रूप से कार्य करता है वह सामान्य जन की तरह मान अपमान प्रशंसा पुरस्कार के द्वंद्व में नहीं पड़ता इसी क्रम में ज्ञानी के लक्षण बताते हुए अष्टावक्र उनतालीसवें सूत्र में कहते हैं न शांति लभते मोढ़ो यतः शमितुम इच्छति धीरस्तत्व विनिश्चित सर्वदा शांत मानस अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को प्राप्त नहीं होता है किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला होता है तात्पर्य यह है कि शांति प्रयत्न करने से नहीं मिलती शांति तो व्यक्ति का सहज स्वभाव है और स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है चित्त के विक्षोपों चित्त के विक्षेपों एवं मन के द्वंद्वों से यदि व्यक्ति मुक्त हो जाए तो शांति उसे उपलब्ध ही है शांति के लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता है उपक्रम तो अशांति के जनक हैं जैसे नींद व्यक्ति का स्वभाव है वह प्रयत्न करने से नहीं आती प्रयत्न रहित हो जाने पर ही आती है ऐसे ही शांति व्यक्ति का स्वभाव है उसे प्राप्त करने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है उद्योग रहित हो जाना ही शांति है इस प्रकरण के पचपनवें सूत्र में ज्ञानी की कसौटी का उल्लेख करते हुए अष्टाव्र जी कहते हैं भुत्यय पुत्रय कलत्रय दौहित्रैश्चापि गोत्रे अधिकृतो नयाक योगी विकृति योगी नौकरों से पुत्रों से पत्नियों से दौहित्रों और बांधुओं द्वारा हसकर धिकारे जाने पर ही विकार को प्राप्त नहीं होता है यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति बाहरी लोगों के तिरस्कार उपहास एवं उपेक्षा युक्त व्यवहार को तो किसी सीमा तक सह भी लेता है और समय बीतने पर भूल भी जाता है किंतु जब अपनों से अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों से उपेक्षा धिक्कार एवं अपमान उसे मिलता है तो वह तिलमिला उठता है उसके अहंकार पर असहनी चोट पड़ती है और वह आहत होकर मन ही मन घुटता रहता है अनेक बार तो वह प्रतोच की अग्नि में ऐसा जलता है कि वह उन लोगों से बदला लेने की ठान लेता है परिणामस्वरूप कुटुंब परिवार में ऐसा कलह क्लेश उपजता है जो कि व्यक्ति एवं परिवार को बर्बाद करके रख देता है व्यक्ति में जो अहम भाव होता है उसके कारण ही उसमें मान सम्मान की चाह चाह होती है यदि इसके स्थान पर उसे तिरस्कार उपेक्षा और अपमान मिले तो वह अत्यंत ही आहत हो जाता है और बदला लेने का प्रयत्न करता है द्रौपदी ने दुर्योधन का को जब कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं तब दुर्योधन का अहम असीमित रूप से आहत हुआ था और तभी महाभारत युद्ध का बीज पड़ गया था दुनिया में अधिकांश झगड़े फसाद वाणी के कड़वे बोलों के कारण ही हुए हैं परिवार में भी जो कलह क्लेश होते हैं वह भी अधिकतर कड़वी बोली अपमान एवं तिरस्कार के फलस्वरूप ही होते हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति के अहंकार एवं स्वाभिमान पर सीधी चोट पड़ती है किंतु एक सच्चे योगी आदर्श आत्मज्ञानी पर अपमानजनक शब्दों का व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह इनसे पूरी तरह अप्रभावित रहता है क्योंकि वह अहंकार शून्य हो चुका होता है इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने नौकरों पुत्रों पत्नियों दौहित्रों और परिजनों द्वारा अपमानित किए जाने पर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता इनके प्रति न तो कोई दुर्भावना और न ही प्रसोध की भावना उसके दिल में उपस्थिति है यदि हर व्यक्ति इस सूत्र को जीवन में उतार ले और अपमान को नजरअंदाज करता चले तो परिवार एवं समाज में व्याप्त ईर्ष्या द्वेश कलह क्लेश लड़ाई झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाए आगे के सूत्रों में भी अष्टावक्र जी विस्तार से आत्मज्ञानी के लक्षण बताते हैं कर्म के प्रति संसार के प्रति यहाँ तक कि मोक्ष के प्रति भी ज्ञानी का क्या सोच ज्ञानी का क्या सोच है क्या चिंतन है संसार में वह कैसे रहता है कैसे व्यवहार करता है आदि उसके समग्र चिंतन का चित्रण अष्टावक्र जी करते हैं इसके पीछे महर्षि का मंतव्य यह है कि राजा जनक इन लक्षणों गुणों की कचौटी पर कस कर, स्वयं तो को परख सके कि वास्तव में पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो गए हैं कि नहीं या अभी भी कोई कमी कोई कसर उसके ज्ञान में बाकी रह गई है यदि कोई कोर कसर बाकी रह हो, रही होगी तो वे उसे पूर्ण कर लेंगे कर सकेंगे साथ ही यह अट्ठारहवा प्रकरण आत्मज्ञानियों के लिए भी ज्ञान के पूर्णत्व को परखने की कसौटी है छप्पनवें सूत्र से सत्रहवें सूत्र तक का सार अंश यह है कि ज्ञानी एवं अज्ञानी के बहिरंग और अंतरंग में बड़ा अंतर होता है अज्ञानी बाहर से शांत सुखी प्रसन्न एवं संतुष्ट दिखाई भी देता है पर वह अंदर से उद्विग्न व्यथित चिंतित एवं दुखी होता है इसके विपरीत ज्ञानी बाहर से भले ही उद्विग्न दिखाई पड़े पर अंदर से पूर्णतया शांत संतुष्ट एवं सुखी होता है ज्ञानी संसार में वासना रहित कामना रहित एवं आसक्त रहित होकर कर्म करता है अज्ञानी फलाकांक्षा को आगे रखकर कर्म करता है ज्ञानी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए स्वयं शांतः सुखाय कार्य करता है ज्ञानी कर्म से में आनंद की अनुभूति करता है उसके कर्मों में सुगंध होती है उसके कार्य बड़ी कुशलता से उच्च कोटि के हुआ करते हैं उसके लिए कर्म योग का ही रूप है वह भगवत गीता के सूत्र योग कर्म से का अनुगामी होता है ज्ञानी प्रत्येक कार्य पूरी शांति एवं गंभीरता से करता है उसके व्यवहार में कहीं भी कोई क्षोभ कोई अशांति नजर नहीं आती क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह शांत एवं संशय रख सं... संयत रहता है वह उठते बैठते आते जाते बात करते भोजन करते हुए शांत एवं प्रसन्न चित्त रहता है कोई खिन्नता उद्विग्नता उसमें दिखाई नहीं देती उसकी जबकि अज्ञानी के व्यवहार में कहीं न कहीं कोई उलझन कोई बेचैनी नजर आती है मनुष्य के बाहरी व्यवहार एवं कार्यकलापों पर उसके अंतकरण की स्थिति मनोभावों का सीधा असर पड़ता है यदि मन अशांत है तो उसकी झलक उसके कर्मों एवं व्यवहार में दिखाई देती है अंदर चल रही हलचल बाहर भी प्रकट हो जाती है इसलिए सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में कभी कभी असामान्यता नज़र आती है परंतु ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह शांत एवं संतुष्ट होता है जैसा हमारा मन होता है वैसा ही संसार हमें दिखता है वास्तव में यह संपूर्ण जगत हमारे मन का प्रक्षेपण है मन विचारों का उद्गम है विचारों का जन्म स्थान है इस मन में विविध प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं संसार में जो लाभ हानि हर्ष विषाद राग द्वेष, शुभ अशुभ दिखाई देते हैं वे सब मन के उपजे हैं मन के खेल हैं हमारा मन प्रसन्न है आह्लादित है तो संसार में चारों ओर हमें प्रसन्नता दिखाई देती है और मन यदि खिन्न है उद्विग्न है तो संसार हमें दुखों का सागर दिखाई देता है जीवन में चारों ओर उदासी हताशा निराशा नजर आती है संसार तो वही है पर हमारी मन मनस्थिति के अनुसार उसकी प्रतीति भिन्न हो जाती है आत्मज्ञानी मन के पार हो जाता है उसका तादात्म चेतना के साथ हो जाता है अतः वह सुख दुख से परे साक्षी की भांति संसार में जीता है इसी क्रम में आगे अष्टावक्र जी कहते हैं बहुनात्र मुक्ते मुक्तेन ज्ञात तत्व महायश हो महाशय महा भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वस यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है तत्वज्ञानी भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है जो व्यक्ति तत्वज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है उसे फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता अतः वह इच्छा रहित राग रहित एवं निराकांक्षी होकर संसार में जीता है फिर उसके लिए भोग एवं मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञानी सर्वत्र राग रहित होकर जीवन जीता है क्योंकि वह परम उपलब्धि को प्राप्त हो गया होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्ण शांति की अनुभूति करता है आत्मबोध के रस सागर में निमग्न हुए व्यक्ति को चारों ओर आनंद ही आनंद एवं शांति ही शांति दिखाई देती है यही आत्मज्ञान की चरम स्थिति है एक में सूत्र से सौवें सूत्र का सार इस प्रकार है अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार माया के आवरण के कारण ही सत्य प्रतीत होता है ज्ञान के प्रकाश से माया के घने काले बादल छट जाते हैं और उसके सामने आत्मा का शुभ ज्योतिर्मय आकाश प्रकट हो जाता है फिर उसके जीवन में ममता अहंकार और वासना की घटनाएं नहीं घटती वह आनंदपूर्ण जीवन जीता है कर्म ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है परंतु दोनों के कर्मों में बड़ा फर्क होता है ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं वह लोक हितार्थ कर्म करता है और उसके हर कार्य में ईश्वर की इच्छा उसके आदेश की अनुभूति करता है जबकि अज्ञानी स्वयं के लाभ के लिए फलाकांक्षा के साथ कार्य करता है अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक है न जीवन मुक्ति है उसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन दृष्टि से कुछ भी नहीं है दुनिया के सभी प्रचलित धर्म स्वर्ग एवं नरक की कल्पना में ही उलझे हुए दिखाई देते हैं केवल भारतीय आध्यात्म ही स्वर्ग नरक के सोच से मुक्त हो ब्रह्मानंद के शिखर पर पहुंचता है अष्टावक्र जी कहते हैं स्वर्ग नरक सभी भ्रांतिया हैं ब्रह्म से उत्पन्न यह सृष्टि ब्रह्म में ही लीन होती है। तो तो तुम भी तो ब्रह्म ही हो स्वर्ग नरक है ही कहा? ये सब कहा धर्माचार्यों की कपोल कल्पनाएं मात्र है इसी क्रम में अष्टावक्र जी कहते हैं कि धीर पुरुष का चित्त ब्रह्म ज्ञान के अमृत से परिपूर्ण होता है वह न तो किसी लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न ही हानि के लिए कभी चिंता करता है विराट को उपलब्ध हुआ व्यक्ति एक ऐसे अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त हो जाता है जहाँ लाभ हानि का शुद्ध सोच मन में कभी आता ही नहीं है एवरेस्ट शिखर पर खड़े व्यक्ति के लिए कहाँ और ऊंचाई है और कहाँ निचाई है उसे तो जहाँ पहुंचना था पहुंच चुका ठीक यही स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की हो जाती है आगे अष्टावक्र जी योगी ज्ञानी के कुछ और लक्षण उसके सोच की विशिष्टताएं, व्यवहार की दिशाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है और न दुष्ट को देखकर निंदा करता है वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है उसे करने का कुछ भी नहीं दिखता है ज्ञानी की चित्तवृत्तियाँ पूरी तरह शांत हो चुकी होती हैं वह राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है फलस्वरूप उसके अंतकरण में निंदा स्तुति के भाव ही की ही जागृत नहीं होते वह सम्भाव से में स्थित हो जाता है इसलिए ज्ञानी न तो किसी की निंदा करता है न ही किसी की प्रशंसा करता है वह आग्रह अनाग्रह से मुक्त हो जाता है उसके चित्त में कोई हलचल नहीं रहती वह पूर्णतया शांत हो जाता है इस कारण वह पूरी तरह सुखी शांत एवं तृप्त रहता है वह सुख दुख में संभाव रखता है सुख में उछलता नहीं है दुख में दुखी नहीं होता है जो कुछ जीवन में आता जाता है उसे स्वीकार करता जाता है अच्छा हो बुरा हो जो भी हो सब स्वीकार है ना किसी से इनकार है ना किसी की दरकार है यही ज्ञानी की सोच का सार है एक सच उच्च कोटि के साक्षी भाव को ज्ञानी प्राप्त हो जाता है यह ज्ञान की परम अवस्था है इसी क्रम में आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी में किसी प्रकार का असंतोष, कोई चिंता विषाद नहीं रहता है उसे कर्तव्य कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से अपनी गुजर बसर करता है और अधिक चाहने के लिए अनावश्यक दौड़ धूप नहीं करता वह यथा प्राप्त से अपने जीव का चलाता है और संतुष्ट रहता है यह संतोष ही उसे सुखी रखता है संतोषी सदा सुखी ज्ञानी की देह में आसक्ति नहीं रहती वह चेतना आत्मा में स्थित रहता है अतएव वह मृत्यु के समय भी घबराता नहीं है मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करता है ज्ञानी कभी मरता नहीं है वह केवल देह त्याग करता है उसका निज स्वरूप तो शाश्वत आत्मा है वह उसी में स्थित रहता है संसार में जो भी दुख संताप चिंता विषाद अवसाद है वे सभी आसक्ति के कारण हैं। ममता ममत्व ही सभी दुखों के जनक हैं ये सब मनुष्य को परिवार परिजनों एवं संसार से बांध रहते हैं यदि वह केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हुए अपने को इस बंधनों से मुक्त रखे तो वह पूर्ण संतुष्ट एवं तृप्ति की अनुभूति करता हुआ जीवन में आनंदित रह सकता है ज्ञानी चूँकि सभी आसक्तियों से रहित होता है अतएव वह पूर्ण रूपेण मुक्त रहता है अज्ञानी आसक्ति एवं वासनाओं से बंधा रहता है अतः वह सब कुछ पाकर भी अतृप्त एवं असंतुष्ट ही रहता है इसी क्रम में आगे महर्षि कहते हैं आत्मविश्रांत सप्तेन न निराशे अंतर कस्य कथ्यते आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अभ्यंतर में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किससे कहा जाए यहाँ अष्टावक्र जी परम आत्मज्ञानी की स्थिति बता रहे हैं ज्ञानी की अनुभूति को उसके आनंद को उसकी तृप्ति को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाने के बाद मनुष्य पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है वह आशा रहित इच्छा रहित एवं शोक रहित हो जाता है उसके मन मस्तिष्क में कोई तरंगें नहीं उठती संसार में रहते हुए भी संसार उसके लिए खोया हुआ सा जान पड़ता है वह पूरी तरह आत्मस्थ हो जाता है वह एक अद्भुत अनिर्वचनीय शांति एवं आनंद की अनुभूति अपने अंदर करता है वह एक ऐसे रस सागर में निमग्न हो जाता है उसे ऐसे अनुभव उस स्थिति में होते हैं जैसे इसके पूर्व कभी नहीं हुए थे वह एक ऐसे अलौकिक संसार में पहुंच जाता है जहां चारों ओर आनंद और आनंद का ही साम्राज्य है जिस ब्रह्मानंद की स्थिति में ज्ञानी पहुँचता है और जो अनुभूतियाँ उसे हुई है उन्हें कैसे बताया जाए और किसको बताया जाए अनुभूति को बताया नहीं जा सकता उसे तो केवल अनुभव से ही जाना जा, पाया जा सकता है वह तो गूंगे के रस के अनुभव जैसा है गूंगा उस रस का स्वयं आनंद लेकर मस्त हो सकता है पर उसकी रसानुभूति का वर्णन नहीं कर सकता ठीक ऐसे ही आत्मानंद ब्रह्मानंद को प्राप्त हुआ व्यक्ति उसकी अनुभूति स्वयं में कर सकता है पर दूसरे को बता नहीं सकता दूसरा व्यक्ति उस रस को पान कर ही उसके आनंद की अनुभूति कर सकेगा इसी तारतम्य में वह आगे जो बात कह रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए वे कहते हैं कि इस अनुभूति को कहना भी हो इस पर चर्चा भी करनी हो तो किससे की जाए क्योंकि ज्ञान अनुभव की बात तो उसी स्तर के ज्ञानी से की जा सकती है पहले तो ऐसे स्तर का ज्ञानी दुर्लभ है और भाग्य से मिल भी गया तो दोनों ऐसे आनंद से भरपूर होते हैं कि उस पर कोई चर्चा करने का ही मन नहीं होता जल के दो पात्र जल से पूरे भरे हुए हों और उन्हें एक नली से परस्पर जोड़ दिया जाए तो जल किसी भी घड़े से किसी दूसरे घड़े की ओर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों पूरे भरे हैं दोनों में जल का स्तर समान है यही स्थिति दो ज्ञानियों की होती है महात्मा बुद्ध एवं महावीर समकालीन थे एक बार सहयोग से बिहार से विहार करते हुए एक स्थान पर दोनों एक ही जगह कुछ समय के लिए ठहरे श्रद्धालुओं में बड़ी उत्सुकता एवं जिज्ञासा था थी कि ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है अतः दोनों महापुरुषों को महाज्ञान चर्चा सुनने को मिलेगी पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों मनीषी परस्पर मिले अवश्य मुस्कुराहट हाव भाव से परस्पर प्रणाम किया कुशल क्षेम पूछी परंतु तो कोई ज्ञान चर्चा नहीं हुई कारण यह था कि दोनों परिपूर्ण थे तृप्त थे कुछ कहने को शेष बचा ही नहीं था जो पाना था दोनों पा चुके थे जहां पहुंचना था दोनों पहुंच चुके थे इस प्रकरण के सूत्र चौरानवे से लेकर सूत्र संतानवे तक का सार यह है कि ज्ञानी चूंकि आत्मस्थ होता है अतः वह जागृत स्वप्न एवं सुसूपति तीनों अवस्थाओं में केवल आत्मा का ही अनुभव करता है अज्ञानी का तादात्म्य धेय से होता है अतः वह स्थिति में नहीं पहुंच पाता ज्ञानी संभाव वाला होता है ज्ञानी रहता संसार में ही है उसे भी सांसारिक व्यवहार एवं संबंध निभाने होते हैं अतः उसके जीवन में भी विषमताएँ विपदाएँ आपदाएँ आती हैं। उसे भी चिंता विषाद दुख और संतापों का सामना करना पड़ता है सुख शांति आनंद के अवसर भी उसके जीवन में आते हैं मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी उसे मिलता है और निंदा आलोचना भी उसकी होती है तात्पर्य यह है कि ज्ञानी का जीवन भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही गुजरता है पर्व दोनों ही स्थितियों में सैयत शांत एवं समरस रहता है अज्ञानी ज्ञानी अनुकूलता में उठलाता है और प्रतिकूलता में विलाप करता है ज्ञानी महत्व में रहता है इस प्रकरण के अंठानवे निन्यानवे एवं सौवे सूत्र में बोध शतक का उपसंहार किया गया है अष्टावक्र जी कहते हैं मुक्तो यृत सर्वत्र वे तृष्णान न स्मृत्य कृतम कृतम मुक्त ज्ञानी सभी स्थितियों में स्वस्थ है किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है सर्वत्र समान है तृष्णा के अभाव में किए और अन किए कर्म को स्मरण नहीं करता है यहाँ पुनः महर्षि ज्ञानी की सोच को बताते हुए कहते हैं कि मुक्त ज्ञानी सभी स्थितियों में समचित संतुलित रहता है वह वह सदैव स्वस्थ स्वयं में स्थित रहता है, कभी भी किसी भी किसी प्रकार के को प्राप्त नहीं होता, उसका मन रहित, अर्थात पूर्ण शांत रहता है ऐसा ज्ञानी पूर्व में किए हुए तथा आगे किए जाने वाले दोनों कर्मों से संतुष्ट रहता है वह अतीत के कर्मों एवं भविष्य के किए जाने वाले कर्मों के बारे में सोच सोच कर अनावश्यक चिंता तनाव नहीं पालता एक सामान्य व्यक्ति अतीत में किए गए कर्मों के बारे में सोच सोच कर चिंता करता रहता है और भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के बारे में अनावश्यक चिंता तनाव पाले रहता है जबकि इससे जीवन में कुछ लाभ नहीं होता है क्योंकि अतीत एवं भविष्य की अपेक्षा वर्तमान के कर्म जीवनोत्थान में अधिक काम आते हैं परंतु मनुष्य वर्तमान में कम अतीत एवं भविष्य में अधिक जीता है इस कारण वह अनावश्यक रूप से चिंताग्रस्त रहता है और वर्तमान का सदुपयोग नहीं कर पाता जबकि वास्तविकता यह है कि वर्तमान ही अतीत बनता है और वर्तमान पर ही भविष्य निर्भर रहता है ज्ञानी न तो अतीत और न ही भविष्य का चिंतन करता है वह तो किए गए और किए जाने वाले दोनों ही प्रकार के कर्मों से संतुष्ट है तृप्त है वह किए की याद ही नहीं करता जो हो गया सो हो गया, और जो होगा सो होगा। अपना कर्म जारी रखो और तुष्ट संतुष्ट रहो हर स्थिति में समदृष्टि रखो और मस्ती में जीवन जीवो यह ज्ञानी का दृष्टिकोण है हम परिस्थिति बदल नहीं सकते केवल उसका उपयोग कर कर्तव्य पूर्ति की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और चिंता मुक्त जीवन बिता सकते हैं इसी क्रम में आगे अष्टावक्र जी कह रहे हैं न प्रियते वंद्यमान निंदमान कुप्यति नोदिजति मरणे जीवन नाभिनदती जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष ना स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है ना निंदित किए जाने पर क्रोधित होता है न मृत्यु में उद्विग्न होता है न जीवन में हर्षित होता है सामान्य मनुष्य स्तुति किए जाने पर बहुत खुश होता है आनंदित होता है गर्वित महसूस करता है और निंदा आलोचना किए जाने पर अपमानित महसूस करता है इसका कारण यह है कि सामान्य व्यक्ति अहंकारी होता है प्रशंसा से उसका अहंकार तुष्ट होता है जबकि निंदा से आहत होता है ज्ञानी में अहंकार होता भी नहीं और न निरहकारी होता है अतः वन तो स्तुति से फूलता है और न निंदा से अवसादग्रस्त होता है वह दोनों ही स्थितियों में समान रहता है निंदा स्तुति ज्ञानी को प्रभावित नहीं करते वह इनसे ऊपर उठ चुका होता है ज्ञानी जीवन और मृत्यु के प्रति भी सम दृष्टि रखता है वह आत्मा में जीता है जो नित्य चैतन्य है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती मृत्यु तो केवल शरीर की होती है अतव ज्ञानी न तो जीवन से हर्षित होता है न मृत्यु से घबराता है क्योंकि जीवन मृत्यु शरीर के गुणधर्म है आत्मा के नहीं ज्ञानी आत्मस्थ रहता है अज्ञानी शरीरस्थ रहता है अतः अज्ञानी मृत्यु से भयभीत रहता है सच्चा ज्ञानी जीवन मृत्यु दोनों में सम रहता है इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है न धावती जनाकिरणम शांति बुद्धि वाला पुरुष न मनुष्यों से व्याप्त नगर की ओर भागता है न वन की ओर भागता है वह सभी स्थान और स्थिति में सम्भाव से स्थित रहता है यहाँ अष्टावक्र जी परम ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है यह बता रहे हैं ज्ञान मनुष्य के सोच चिंतन आचरण एवं व्यवहार में स्थिरता संतुलन एवं संभावलाता है इस सौवें सूत्र की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति शत प्रतिशत ज्ञानी हो जाता है वह पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परम तत्व को जान लिया परम तत्व को उपलब्ध कर गया वह पूर्ण रूप से तृप्त संतुष्ट हो जाता है उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है ऐसे व्यक्ति की कोई इच्छा, आकांक्षा अथवा चाहत नहीं रह जाती उसे जो पाना था वह पा लिया इसके बाद कुछ पाने को शेष बचता ही नहीं उसे परम ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति हो गई अब इससे बड़ा लाभ दुनिया में उसके लिए कुछ शेष रहा ही नहीं गीता में विज्ञानी की ऐसी ही स्थिति बताई गई है यम लब्धवा चापरम लाभ हम मनते ततः परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता ज्ञानी की बुद्धि पूर्णतया शांत हो जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप विचलन भटकन नहीं रह जाती अब उसे शांति ज्ञान के बाद ही शांति आती है के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता उसके लिए नगर और वन एक जैसे हो जाते हैं वह से स्थित हो जाता है उसके लिए संसार और वन समान हो जाते हैं। ज्ञान स्थान विशेष या स्थिति विशेष से प्राप्त नहीं होता है वह तो हमारे मन की सोच चिंतन मनन की स्थिति से प्राप्त होता है अतः कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए न तो हिमालय में जाने की जरूरत है और नहीं जंगलों की गिरी कंदराओं में वह तो हमारी हृदय की गुहा में मौजूद है उसमें उतर जाओ आपको उपलब्ध हो जाएगा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं यही अस्ता जी का अंतिम वाक्य है यहीं पर उनका परम ज्ञानोपदेश पूर्ण होता है